संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजरात के जाने माने लेखक एवं डॉक्टर शरद ठाकर की पुस्तक सजनवा में ऐसी हिंदी अनुवादित कहानी तभी से ऐसी चली है तेज पुरवाई सजनवा झोपड़ियां हैं खड़ी और महल धराशाई सजनवा पूरे गांव में हाहाकार मच गया नगर सेठ तलकचंद की बेटी रीता उनके नौकर खुशाल के साथ भाग गई वैष्णव वणिक कुल में जन्मी कन्या एक आदिवासी ठाकुर के गले का हार बन गई। खबर फैलते देर नहीं लगी वैसे भी कौन सा बड़ा गांव था सभी के मुंह पर बस एक ही बात थी रीता के बारे में तो ऐसा नहीं सोचा था लेकिन गांव की हाई स्कूल के युवा शिक्षक मूरत जोशीपुरा को यह खबर सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ उनके मुख से पहला प्रतिभाव ये था रीता है ही वो वही करती है जो उसे अच्छा लगता है शिक्षक के इस वाक्य के पीछे रीता से जुड़ा भूतकाल का अनुभव झांक रहा था बारहवी की वार्षिक परीक्षा थी मूरत जोशीपुरा स्वयं परीक्षा कक्ष में राउंड लेने के लिए आए जैसे ही वे कक्षा में दाखिल हुए कि उन्हें देखकर कर आखिरी बेंच पर बैठी सांवली सलूनी सत्रह वर्षी रिता खड़ी हो गई और चलते हुए ब्लैक बोर्ड की दीवार की तरफ आगे बढ़ी वहाँ परीक्षार्थियों पर पर पर पर की पुस्तके और गाइड रखी थी रीता ने उस ढेर में से एक गाइड उठा ली और बिना किसी संकोच या शर्म के गाइड खोलकर प्रश्नों के उत्तर लिखने लगी सुपरवाइजर स्तब्ध अन्य परीक्षार्थी भी सकपका गए एक क्षण के लिए तो मूरत जोशीपुरा भी विस्मित हो गए रीता वॉट इज दिस उनकी आवाज परीक्षा खंड को कपकप आ गयी देख, देख नहीं देख रहे हैं सर गाइड गाइडे नकल कर रही हूँ इसकी सजा, सजा क्या, क्या है? है ये तुम्हें, तुम्हें पता तुम्हें है तीन साल के लिए तुम्हें, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा।, जाएगा केवल मुझे ही ये सभी कब से चिटिंग कर रहे हैं और छोटी छोटी कतरनों में से देखकर लिख रहे हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी रीता की आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी जोशीपुरा सर सारा मामला समझ गए अन्य विद्यार्थी नकल कर रहे थे ये बात इस सत्यवादी लड़की से बर्दाश्त नहीं हुई लेकिन किसी का नाम लेकर शिकायत करने के बदले रीता ने ये मौलिक उपाय अपनाया था फिर तो सर की एक फटकार और फटाफट सारी कतरनों का ढेर लग गया रीता ने भी पुस्तक वहीं रख दी सर ने उसकी कॉपी में देखा तो उसने पुस्तक में से एक भी वाक्य नहीं चुराया था इस घटना के दो वर्ष बाद रिता ने आज फिर पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था तलक सेठ की पूरे इलाके में गहरी धाप जमी हुई थी उनकी इज्जत बचाने के लिए पूरा पुलिस तंत्र काम पर लग गया खुशाल ठाकुर का छोटा सा खेत था गांव से पाँच किलोमीटर दूर वहां एक झोपड़ी में वो रहता था पुलिस, पुलिस ने उस जगह की, की नाकाबंदी कर ली, लेकिन खुशाल गायब था एक बार पुलिस तंत्र एकदम पास आ गया यह देखकर खुशाल एक खेत के कुएं में उतर गया कंधे पर पत्नी को बिठाकर, कुएं की दीवार पर बैठकर कर पुलिस वाले उसे गालियां देते रहे और उन्हें सुनकर खुशाल और रिता हसते रहे एक बार तो दिन भर की भाग के बाद थक चुका पुलिस दल एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था और एक दूसरे से पूछ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने उसे 20 फीट जितनी दूरी पर भागता हुआ देखा था और अचानक न जाने वो कहाँ गायब हो गया और उस, उस समय, समय खुशाल उसी पेड़ के ऊपर मजबूत डाल पर बैठकर बैठ अपनी, अपनी खुशियों को गोद में समेटकर उसके माथे पर, पर अपने स्नेह का चुम्बन अंकित कर रहा था अंत में रीता मिल ही गई। अपने पिता के बिछाए जाल में वो फंस ही गयी हुआ यू कि तलकचंद सेठ को पता था कि उनकी बेटी हाई स्कूल के शिक्षक मूरज जोशीपुरा का बहुत सम्मान करती है उनकी बातों की कभी अवहेलना नहीं करती उन्होंने जोशीपुरा से विनती की आप एक बार एक बार रीता को अपने पास बुलाकर समझाने की कोशिश कीजिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम रीता पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालेंगे। जोशीपुरा ने एक आदिवासी विद्यार्थी को अपने विश्वास में लिया और उससे ऐसी और रीता के बारे में मालूम किया साथ ही उसके माध्यम से रीता से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। रीता मना नहीं कर सकी। एक शाम वो साड़ी पहनकर लंबा लम्बा सा घूंघर डाल सर से मिलने पहुंची। बस उसी समय पुलिस ने धावा बोल दिया और रीता को पकड़कर उसके माता पिता के हवाले कर दिया फिर वही हुआ जो होता आया है पिता की धमकी मां की समझाइश यानी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग। मेलिंग इससे भी रीता न मानी होती पर ताबूत में आखरी पुराने ठोकी और अपनी विद्यार्थिनी को समझाया बेटा ये प्रेम नहीं है मात्र विजाती आकर्षण है शादियां तो स्वर्ग में तय होती है धरती पर तो मात्र उसे साकार किया जाता है अपना खानदान देख संस्कार देख माता पिता की इज्जत का ख्याल कर जवानी का जोश कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाएगा फिर उस गरीब आदिवासी के साथ जीना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा अभी भी बाजी बिगड़ी नहीं है रीता तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो तुम्हें अपनी ही जाति में अच्छे घर का लड़का आराम से मिल जाएगा मेरी बात मान ले मान ले रीता अंत में गुरु दक्षिणा ही दे रही हो इस तरह ही और रीता टूट गई। एक सप्ताह के अंदर ही माता पिता के द्वारा पसंद किए गए युवक से विवाह कर वो मुंबई चली गई। विवाह के ठीक आठवीं दिन मुंबई में वणिक समाज में हाहाकार मच गया सुखी संपन्न व्यापारी परिवार का जवान बेटा जो सात दिन पहले ही रीता नाम की राज रानी को पवित्र बंधन में बांधकर अपने साथ लाया था वह काल का ग्रास बन गया लोकल ट्रेन में जा रहा था कि एकाएक दुर्भाग्य वश डिब्बे में से बाहर जा गिरा रीता विधवा हो गई। लेकिन अब उसने निर्णय ले लिया था उसका सौभाग्य खुशाल की झोपड़ी में ही था एक महीने के बाद वह मायके आई और एक बार फिर अदृश्य हो गई। इस समय उसके माता पिता ने भी उसे वापस लाने के लिए प्रयास नहीं किए पाँच वर्ष बीत गए हाल ही की घटना है जोशीपुरा अपने काम के सिलसिले में जीप में बैठकर समीप के शहर में जाने के लिए निकले थे रास्ते में उन्हें प्यास लगी ड्राइवर ने जीप खड़ी की और बोला साहब सामने खेत हैं, वहां कुआं भी दिख रहा है पानी ले आऊं क्या नहीं मैं खुद ही चला जाऊंगा कहते हुए साहब जीप से नीचे उतरे कुए में ऐसी कोस की सहायता से पानी खींचता एक सावला नवयुवक आदिवासी लोकगीत गुनगुना रहा था झोपड़ी के आंगन में दो बालक खेल रहे थे दरवाजे से थोड़ी दूर चूल्हे पर एक स्त्री रोटियां सेक रही थी बहन पानी पिलाओगी क्या साहब ने पूछा और वह स्त्री तुरंत ही उन्हें देखकर खड़ी हो गई। जोशीपुरा ने उसे पहचान लिया अरे रीता तुम तुम यहाँ कैसे जवाब में रीता ने आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाई फिर धीरे से हंस पड़ी पानी लेने के लिए वो अंदर गई। इतनी देर में तो सर ने उसके ओपन एयर किचन में नजर दौड़ा ली मक्की की रोटियाँ बना रही हूँ सर पानी का लोटा भरकर लाई रीता ने सर की नजरों को पढ़ लिया था उसने पूरे स्वाभिमान के साथ उनकी नजरों में उठते सवाल का जवाब दिया ये हमारा 12 महीने का भोजन है रोटी पर ऊपर से लगाने के लिए घी नहीं है सब्जी भी उबालकर बनाती हूँ घर में एक बूंद भी तेल नहीं है खाए हुए तो, तो पाँच साल हो गए हैं पापड़ का स्वाद तो सपने में भी नहीं लिया है दूध हमारे लायक, लायक मिल जाता है लेकिन लेकिन, लेकिन तुम यहां जी, जी कैसे, कैसे पा रही हो? उनका प्रेम है ना? ईश्वर के वरदान जैसे दो बेटे हैं। इतना कहते हुए उसने पति को आवाज लगाई जवाब में खुशाल दौड़ कर आया पत्नी के गुरु की पहचान जान लेने के बाद तो वह उनके सामने लाठी की तरह पूरा दंडवत लेट गया ताजे सीखे हुए मक्के के दानों को चबाते हुए मूरत जोशीपुरा रीता से पूछ रहे थे रीता सच बताना तू खुश तो है ना? नहीं सर मैं बहुत बहुत खुश हूँ सात दिन मुंबई के धनाढ़ परिवार की बहू के रूप में रह चुकी हूँ अनुभव कहता है कि मेरी खुशाल जितना प्यार मुझे दुनिया का कोई भी पुरुष नहीं दे सकता आप ही कहते थे ना सर शादियां तो स्वर्ग में तय होती है और धरती पर तो मात्र वो साकार ही होती है शीपुरा खेत में लदे हुए मक्के के दानों जैसे ये स्नेह और स्वाभिमान से भरपूर चार जीवों को देखते ही रह गए अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शरद ठाकर की गुजराती पुस्तक सजनवा में से एक कहानी का हिंदी अनुवाद वाचक स्वर भारती परिमल